श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद 1926 सौ ईस्वी में रामकृष्ण मठ और मिशन के महासम्मेलन का सभापतित्व करने के पश्चात महापुरुष जी शीघ्र ही पुनः दक्षिण भारत की यात्रा पर चले मार्ग में उन्होंने पुरी तथा भुवनेश्वर में भी कुछ दिन बिताए इस बार उटकमंड निवास काल में उन्हें एक अत्यंत अद्भुत दर्शन हुआ वे शांत बैठे नीलगिरी के तरंगाकार शिखर थेणियों की ओर एक दृष्टि से देख रहे थे कि उनके शरीर से कोई बाहर निकला और विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया क्या यही विराट स्वरूप की प्रत्यक्ष प्रत्याख्यानुभूति है वहां उन्होंने पाँच महीने निवास किया चौबीस सितंबर को उन्होंने मंडल में नवनिर्मित आश्रम की विधिवत प्रतिष्ठा की तत्पश्चात बीस अक्टूबर को वे बंगलोर आए बंगलोर से मद्रास होते हुए वे पुनः बंबई गए इस बार 26 दिसंबर को वहां उन्होंने नव निर्मित आश्रम की प्रतिष्ठापना की तदुपरांत इस आश्रम के दातव्य चिकित्सालय तथा निःशुल्क विद्यालय का शिलान्यास किया मठ लौटते समय वे पुनः नागपुर में उतरे तब भी आश्रम का भवन तैयार न हो सकने के कारण महापुरुष जी ने आश्रम की ही भूमि में तंबू लगाकर निवास किया अगले वर्ष उन्नीस सौ 19 अगस्त को स्वामी शारदानंद का देहांत हो जाने के कारण मठ मिशन का एक प्रधान आधार स्तंभ ही ही ढह गया और साथ ही स्वामी शिवानंद जी की जिम्मेदारी भी अत्यधिक बढ़ गई परंतु यह गुरुभार स्वीकारने का मनोभाव उस समय उनमें नहीं रहा था वे समझ गए कि उनका दाहिना अंग टूट चुका है इस भीषण आघात के फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य भंग हो गया और उसमें कुछ सुधार के लिए वायु उन्हें मधुपुर जाना पड़ा मधुपुर में स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाने पर आए वाराणसी में उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ जिसके फल स्वरूप उनका मन पुनः कर्म क्षेत्र में उतर सका एक रात उनकी खुली आंखों के समक्ष जटाजूट धारी शुभ्रदे त्रिनेत्र देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए साथ ही उनका मन उच्च से उच्चतर भूमियों में आरोहण करते हुए देखते ही देखते मानो असीम में विलीन होने चला ऐसे समय अचानक शिव शिवमूर्ति की जगह श्री रामकृष्ण आविर्भूत हुए और आदेश दिया अभी तुझे रहना होगा और भी कुछ कार्य बचा है एक और दिन उन्हें शिवाश्रम के प्रांगण में भ्रमण करते समय विभूति मंडित तुषार धवल विश्वनाथ जी के दर्शन हुए उसके बाद से वे सर्वदा एक उच्च भाव में करने लगे और भावभूमिमी शिवानंद के देवमन को, को जहाँ एक और कार्य के लिए प्रस्तुत कर रहे थे नहीं दूसरी ओर उन्हें अत्यंत उच्च आध्यात्मिक सुर में बांधे जा रहे थे काशी से पटना होते हुए वे अपने कर्म केंद्र बेलूर मठ लौटे इसके बाद छह वर्ष से कुछ अधिक समय वे इस मर्त लोक में रहे अंत के कुछ वर्ष बड़े ही मधुर तथा प्रेरणाप्रद थे महापुरुष जी नगर निव्यक्ति में भी विश्वास एवं उत्साह जागृत कर उसे महान बना देते थे वे कहा करते थे देखो ठाकुर का कहना था बिंदु में सिंधु देखना चाहिए किसी पर अनुशासन करने का अनुरोध किए जाने पर वे कहते थे सभी यहाँ निर्दोष बनने के लिए ही तो आए हैं निर्दोष बनकर तो कोई नहीं आया है केवल डांटने धमकाने से ही मनुष्य के दोष दूर नहीं होते यदि संभव हो तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा लोगों के मन की गति को बदल दो सभी विषयों में वे भगवान पर ही निर्भर रहने के लिए कहते थे उन दिनों मठ में बड़ा घनाभाव था पर खर्च घटाने की बात उठने पर वे कहते देखो हम लोगों से कुछ अपब्य तो हो नहीं रहा है खर्च में और क्या कमी करेंगे ठाकुर ठाकुर से कहो, ठाकुर हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं 1929 सौ ईस्वी में कुछ स्वार्थी व्यक्ति मिलकर संघ को भारी हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे इससे मठ के सभी एक अनिश्चित भय तथा संदेह से आशंकित से थे इस पर महापुरुष ने विश्वास जताते हुए कहा सत्य की जय अवश्य है तुम लोग यह निश्चित रूप से जानो कि सत्याश्रमी प्रभु द्वारा गढ़े हुए इस संघ का कोई बल भी बाका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा इसी प्रसंग में उन्होंने एक और दिन कहा था यह युग प्रवर्तन का कार्य अनेक शताब्दियों तक अबाध गति से चलता रहेगा इसकी गति में कोई भी बाधा नहीं डाल सकेगा अरे भाई यह स्वयं त्रिकालज्ञ ऋषि स्वामी जी का वचन है उस समय संघ की भावी प्रगति के बारे में ये जैसे निश्चिंत थे शत्रुओं के कल्याण के लिए भी वैसे ही प्रार्थना करते हुए कहते थे प्रभो इन्हें क्षमा करो इनकी रक्षा करो ये तुम्हारे ही आशित है इनके मन की गति फिरा दो इन्हें सुबुद्धि दो ठाकुर और चाहे तो भी चाहे जो भी करना पर उनका त्याग न करना